प्रश्नोत्तर दीप मारा ज्ञान चर्चा जिज्ञासा सुसुप्त में अज्ञान स्वीकार किया गया है और ज्ञानी को भी सुषुप्ति होती है फिर ज्ञानी की नित्य ज्ञान में स्थिति रहती है यह कैसे संभव होगा समाधान सुषुप्त में अज्ञान कहने का तात्पर्य जागृत को लेकर है जैसा जागृत में विषयों का ज्ञान रहता है वैसा सुषुप्ति में नहीं रहता पर ज्ञानी के लिए तो जागृत और सुषुप्ति दोनों ही बाधित हैं इसलिए जिस प्रकार जागृत में इंद्रियों के द्वारा होने वाले विषय ज्ञान का उसके साथ संबंध नहीं बनता उसी प्रकार सुषुप्ति में रहने वाले अज्ञान का भी उसके साथ कोई संबंध नहीं बनता इसीलिए ज्ञानी के नित्य ज्ञान का विलोप नहीं हो सकता जिज्ञासा जिनको केवल परोक्ष ज्ञान हुआ है प्रलय काल में उनकी क्या स्थिति होगी समाधान जैसे किसी परोक्ष ज्ञानी को सुषुप्ति आए तो उठने के पश्चात उसके परोक्ष ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता उसी प्रकार प्रलय के पश्चात जब पुनः सृष्टि होगी तब भी उसका परोक्ष ज्ञान बना ही रहेगा जिज्ञासा अभाव को किस इंद्रिय से जाना जाता है समाधान आपके पास पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और छठा मन है बहुत से लोग मन को भी इंद्रिय मानते हैं इस प्रकार छह ज्ञानेन्द्रियाँ हो गई श्रवणेन्द्रिय से जो ज्ञान होता है उसे श्रावण ज्ञान कहेंगे चक्षुष से जो ज्ञान होगा उसे चाक्षुष ज्ञान कहेंगे त्वक से जो ज्ञान होगा उसे त्वाच ज्ञान कहेंगे रसना से जो ज्ञान होगा उसे राशन ज्ञान कहेंगे और घ्राण से जो ज्ञान होगा उसे घ्राणज ज्ञान कहेंगे इसी प्रकार मन से होने वाले ज्ञान को मानस ज्ञान कहते हैं न्यायिक लोगों के अनुसार जिस विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है येनेन्द्रियण या व्यक्तिर्गृहते तेन वेन्द्रियण सद्गता जाति ही तद्भावच गृह्यते इसलिए वे अभाव को भी प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय मानते हैं पर वेदांति और मीमांसक लोग अनुपलब्धि नाम का एक प्रमाण भी मानते हैं वे कहते हैं यदि सा तरही उपलब्धियत नोपलभ्यतों नोपलभ्य तो नास्ती यदि होता तो दिखाई देता नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं है यह अभाव कैसे जान जा, जाना जा रहा है अनुपलब्धि प्रमाण से जाना जा रहा है जिज्ञासा शास्त्रों में मन को अंतकरण कहा है ऐसे में मन को शरीर के अंदर ही रहना चाहिए पर प्रक्रिया ग्रंथों में मन की वृत्ति का बाहर जाना स्वीकार किया है और अनुभव में भी आता है कि मेरा मन अमुक जगह गया वास्तविकता क्या है समाधान यद्यपि मन का नाम अंतकरण है फिर भी वह इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता हुआ मालूम पड़ता है जैसे किसी घट में प्रकाश हो तो वहाँ छिद्रों के माध्यम से बाहर जाता है उसी प्रकार मन को समझ लेना चाहिए विषय को समझाने के लिए कोई प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी कुछ लोग कहते हैं कि मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाती है और वही विषयाकार बन जाती है कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विषय ही आनंद आता है इस प्रकार से समझाने के लिए ये विभिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं जिज्ञासा भगवद गीता में भगवान में भगवान में शब्द का बार बार जो प्रयोग करते हैं उसे मय का क्या स्वरूप है समाधान गीता में भगवान ने अलग अलग प्रकरण में मैं शब्द का कई बार प्रयोग किया है इसीलिए उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए कहीं पर तो मैं शब्द का प्रयोग शुद्ध स्वरूप के अर्थ में किया है जैसे ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम जब कहा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया ऐसी जगह पर ईश्वर रूपता के लिए प्रयोग किया है जहां पर अर्जुन को सखा कहकर पुकारा है वहाँ तो वासुदेव के पुत्र रूप में प्रयोग हुआ है व्यवहार में यदि मैं शब्द का भेद नहीं करेंगे मात्र पारमार्थिक अर्थ ही लेंगे तो बड़ी विसंगति हो जाएगी किसी ने आपसे पूछा कहाँ से आए आपने उत्तर दिया आत्मा में आना जाना कैसे होगा तो वह क्या समझेगा अब भोजन के समय आपको कोई कहे जब आत्मा में आना जाना नहीं होगा तो खाना पीना कैसे होगा इसलिए ऐसी जगह पर मैं का अर्थ शरीर ही होता है